मृतक देह पड़ी हो तो शरीर बचा समाधिस्थ व्यक्ति पड़ा हो तो उसके लिए बीतरब आत्मा ही बची शरीर भूल गया जब तक दोनों हैं और दोनों के बीच हम डमाडोल हैं तब तक, तक चिंता तनाव संताप बेचैनी और कहीं भी कोई किनारा लगता हुआ मालूम नहीं पड़ेगा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 मनुष्य में आलय अर्थात विश्वात्मा या परम सत्ता के शुद्ध और उज्ज्वल सत्व को छोड़कर उस आलय से आपको जो मिला है उसको छोड़कर शेष सब आपके भीतर मिट्टी है उस आलय से जो किरण आपको उपलब्ध हुई है वही भर मिट्टी नहीं है बाकी सब मिट्टी है और अगर आपको उस किरण का कोई पता न चले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 तत्न टिक टिक सुनाई पड़नी शुरू हो जाती आप जब ध्यान नहीं दिए थे तब घड़ी बंद नहीं थी लेकिन जब ध्यान नहीं दिया हो तो टिक टिक धीमी आवाज है। वो चोट नहीं करती कोई हथौड़ा पड़ा होता तो शायद सुनाई पड़ जाता बहुत स्थूल था टिक टिक बहुत सूक्ष्म है ध्यान देंगे बारीकी से तो सुनाई पड़ेगी नहीं तो नहीं सुनाई पड़ेगी आप अपने काम में लगे रहेंगे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 अपने हृदय की धड़कन भी स्थूल है वो भी कोई सूक्ष्म नहीं है वो जो भीतर आत्मा की किरण है वो तो अति सूक्ष्म किरण की तो चोट भी क्या होती और आप इतने व्यर्थ के सोरगोल में उलझे हैं और इतनी स्थूल आवाजें आपके चारों तरफ है कि जब तक इस सब से ध्यान खींच न लिया जाए और मौन भीतर बैठ भीतर की किरण है उसकी कोई नहीं होगी। इसलिए आत्मा की हम बातें करते रहते हैं, लेकिन आत्मा का हमें कोई पता नहीं चलता और हम जानते यही हैं कि शरीर ही है और मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी डर लगता है मिट्टी से भय होता है तो मानने का मन होता है की आत्मा हो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 इसलिए ध्यान के जो प्रयोग मैं आपको करवा रहा हूं वो सब तूफानी है पूरा तूफान उठा ले जितना सोर हो सकता हो वो कर ले स्थूल की जितनी आवाजें हो सकती हैं सब हो जाने दे बाहर कुछ भी अशांत ना रह जाए सभी कुछ उपद्रव हो जाए विक्षिप्तता चारों तरफ खड़ी हो जाए तब अचानक रुक जाए कंट्रास्ट में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 जागना श्रम है सोना थक जाना है इसलिए मजदूर गहरा सो लेता है इसलिए नहीं कि उसको गहरा विश्राम पता है इसलिए कि वो गहरा थक जाता है अमीर नहीं सो पाता है क्योंकि वो थक नहीं पाता हमारी नींद थकान है सिर्फ ध्यानी की नींद विश्राम होती है हम जितने थक जाते हैं उतने नींद में गिर जाते हैं शरीर जवाब दे देता वह श्रम नहीं किया जा सकता शरीर गिर जाता है थकान और श्रम के बीच में मध्य में एक बिंदु है जो विश्राम है लेकिन हम विश्राम में जाए कैसे हम दो में घूम सकते हैं विश्राम कर सकते हैं थक सकते हैं। बीच में एक जगह है और उसका कैसे पता करें कब विश्राम का क्षण है तो विश्राम की कला कहती है कि पहले लेट जाओ और सारे शरीर को जितना तांग सको तनाव से भर सको भरो जिससे यह हाथ है मेरा इसको अगर मुझे विश्राम में ले जाना तो पहले मैं इसको खींचू इसकी नस नस को इसको इतना तनाव से भर दू कि इससे आगे तनाव में जाने का कोई उपाय न रहे जितना मैं खींच सकू इस हाथ को जितना तान सकू इसका रोलना रोलना इसकी चमड़ी का टुकड़ा टुकड़ा इसके भीतर की नस मास मज्जा खून सब खींच जाए और मैं उस जगह आ जाऊं जब मैं समझ रहा हूं कि अब इससे आगे और तनाव पैदा नहीं किया जा सकता तब इसे एकदम से ढीला छोड़ दो वो जो हुई थी मांसपेशियां एकदम शिथिल हो जाए और उनका क्रम क्रमश शिथिल होना आप अनुभव कर सकते हैं अगर ध्यान पूर्वक हाथ को अनुभव करें तो आप पाएंगे कि सीढ़ी सीढ़ी हाथ विश्राम में जा रहा है और तब एक जगह आके हाथ रुक तो जाएगा जिससे नीचे नहीं जाया जा सकता वो विश्राम का क्षण होगा और उस विश्राम को जानना हो तो तनाव की पृष्ठभूमि बनानी पड़ती है ठीक वही सूत्र ध्यान के लिए कि पहले आपके भीतर जितना तूफान का मन पूरा उठा ले जितना करना क्रिया पूरा उठा ले कुछ रत्ती भर भी छोड़े ना जो भी हो सकता है आपके भीतर पागलपन सारा निकाल लें तूफान हो जाए एक बब एक आंधी और तब एकदम से ठहर जाए सीढ़ी सीढ़ी एक एक कदम उस जगह आ जाएंगे जहां आप पाएंगे कि अब विश्राम है उस विश्राम के क्षण में ही कभी आपको भीतर की किरण का पहली दफा स्पर्श होगा नहीं कहा जा सकता कब होगा अति सूक्ष्म में इसलिए बहुत मोटे नियम काम नहीं आते लेकिन होगा हुआ है बहुतों को हुआ है आपको भी होगा लेकिन होगा उस दिन जिस दिन तालमेल बैठ जाएगा आपका तूफान बिल्कुल शांत होगा और केंद्र बिल्कुल शांति में खड़ा होगा अचानक किरण छू जाएगी आप पहली दफा आत्मा हो जाएंगे थे सदा से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 अब ये देह रहे जाए इसकी जरूरत है इसका उपयोग है इसकी आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी करेंगे लेकिन अब इस देह का उपयोग एक घर से ज्यादा नहीं रहा और ये घर भी एक विश्रामय जहां थोड़ी देर को है और असली घर तो अब वो हो गया जहां से किरण आई और जहां किरण वापस जाए तो ही अपने मूल स्रोत में उद्गम में लौट जाए तो ही हमें जीवन के मूल आधार और परम रहस्य का अनुभव हो सकेगा इसलिए बुद्ध ने उसको आले कहा है उसको असली घर कहा है जहाँ लौटेगी मूल स्रोत मूल उदगम जैसे गंगा गंगोत्री में लौट जाए ऐसे जिस दिन आपकी किरण के सहारे को पकड़ के आप उस महासूरी में पहुंच जाएंगे जहाँ से इस किरण का आना हुआ था से कोई भटका हो यात्री अनेक अनेक वर्षों की भटकन के बाद अचानक अपने घर में आ जाए तो जैसा आल्हाद से नाच उठे फिर वैसा ही नृत्य आपके जीवन प्रकट होने लगेगा आपको अपना असली घर मिल गया परमात्मा असली घर है और हम उसकी भटकी हुई किरणें, पर हम वही गए कितने ही भटक जाए और किरण सूर्य से कितनी ही दूर चली जाए सूर्य ही है ये सूत्र कहता है मनुष्य में आलो के शुद्ध और उज्जवल तत्वों को छोड़कर सब कुछ मृणमय है सब कुछ मिट्टी है मनुष्य उसकी इस फटाश की एक रेखा जो भीतर अपूर्व रूप से निर्दोष निर्दोष और निष्कलुष नीची भूमि पर मिट्टी का एक रूप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 सूर्य का प्रतिबिंब बनता है सूर्य की किरणें निर्मल सरोवर की छाती पर नाचती लहर लहर सोना हो जाती वही सूर्य एक गंदी तलैया में भी नाचता है गंदी तलैया में बास गंदगी की है कीचड़ कबाड़ है कचरा है पास जाने का मन न हो इतना कुरूप है सब गंदा है सूरज की किरण उस पर भी नाचती है उस गंदी तलैया में क्या आप सोचते हैं शुद्ध सरोवर पर नास्ती किरण सुद्ध और गंदी तलैया पर नास्ती किरण अशुद्ध हो जाती होगी क्या किरण में गंदगी प्रवेश कर सकती क्या गंदी तलैया किरण को गंदा कर पाती होगी क्या गंदी तलैया में स्वर्ग सूर्य का जो प्रतिबिंब बनता है वो गंदा हो जाता होगा परम प्रकाश की किरण है वो निष्कलुष और निर्दोष चाहे कितने भी किए हो पाप तो भी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 शुद्ध होना आत्मा का स्वभाव है ही आत्मा है तो एक तो ये बात ख्याल में ले लें कि आपने कुछ भी किया हो कुछ भी हुआ हो आत्मा अशुद्ध नहीं हो गई है लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप कुछ भी करते चले जाएं। इसका मतलब ऐसा लिया गया है इसलिए हमारे इस देश में जहां की आत्मा की इतनी चर्चा है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 वहां से आते हैं सोच के कि ऋषि मुनियों के देश में जा रहे हैं और यहां से लौटते सारी आशा खोकर क्योंकि यहां जिस आदमी से मिलना होता है उसका ऋषि मुनि से कोई लेना देना नहीं यहां जो आदमी है ये इतना अपवित्र कैसे हो गया है इतना छुद्र इतना अशुद्ध क्या है इसका कारण इसका कारण ये महान सूत्र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 ये कहा था इसलिए कि तुम इस आशा के क्रम को पकड़ के उस शुद्ध स्वभाव की यात्रा करो हमने कहा तब तो बिल्कुल ठीक है अगर स्वभाव शुद्ध ही है तो फिर पाप कर लेने में हर्ज क्या है इसे हमने कोई जान के ऐसा सोचा हो ऐसा नहीं है ये हमारे अचेतन मन ने गृह किया हम पाप करने में सरल हो गए जब अशुद्ध होते ही नहीं है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 आप हो सकते हो लेकिन होने की एक शर्त यह है कि ये गंदी तलैया से आपका तादात्म छूटे अगर ये गंदी तलैया बढ़ती चली जाती तो तादात्म का छूटना मुश्किल वो और बढ़ता चला जाता अगर ऐसे मैं ऐसा कहूं कि आप जैसे हो गंदे ही हो आप जैसे हो सकते हो और जो आपकी आतंक नियति है वो सदाशुद्ध है तो ठीक होगा तब हमें दो बिंदु मिल जाएंगे जैसा मैं हूं वो गंदा हूं लेकिन जैसा मेरी नियति है मेरी अत्यंत गहरी मेरी प्रकृति है वो अशुद्ध नहीं है तो जो मैं अभी दिखाई पड़ रहा हूं उसे मुझे छोड़ना है और जो अभी मैं हूं और दिखाई नहीं पड़ रहा हूं उसे मुझे पाना है नहीं तो इस देश में ऐसा हुआ है साधु संन्यासी ज्ञानी समझाते रहते हैं चोर पापी बेईमान कालाबाजारी वो सब बैठ के सुनते और वो मन में कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है महाराज कहा अशुद्ध आत्मा बिल्कुल शुद्ध है मैं एक सन्यासी को जानता हूं जो भारत में थोड़े से कुछ महाज्ञानी हुए उनमें एक हुए कुंद कुंद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 कि तुम सदा शुद्ध हो तुम अशुद्ध हो ही नहीं सकते ये सब चोर इकट्ठे होकर सुन के बड़े अस्वस्थ होते सदा शुद्ध बिल्कुल ठीक तो सौ रुपये की चोरी करते हैं उसमें से दस रुपया दान पुण्य भी करते हैं कि कुंद कुंद ठीक कहा तुमने तुम्हारी वाणी से हम आश्वस्त हुए नाहक परेशान हुए जा रहे थे चिंता में पड़ते थे पीड़ा झेलते थे मन में ग्लानी होती थी तुमने सब पहुंच डाली सब डाली। वो जो सौ की चोरी की है, उसमें दस प्रतिशत दान कर देते हैं और दस प्रतिशत दान करके फिर सौ की चोरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि अब कोई डर भी ना रहा अब कोई चिंता नहीं है कुंद कुंद पर भरोसा पक्का और कुंद कुंद ठीक कहते हैं और ये चोर बिल्कुल गलत समझ लेते कठिनाई है कुंद कुंद कुछ भी कहे से क्या होता है वो जो समझने वाला आदमी है वो क्या समझेगा अंतिम परिणाम तो उससे होने वाला है ये सूत्र इसलिए मैं कहता हूं थोड़ा सावधानी पूर्वक समझना है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप ठीक हैं बिल्कुल आप तो बिल्कुल गलत हैं और जो ठीक है आपके भीतर उसका तो आपको कोई पता ही नहीं इसलिए उसको मैं कहूं कि आप है तो ठीक ना होगा ऐसा उचित होगा कहना कि आप जब बिल्कुल मिट जाएंगे तभी आपको उसका पता चलेगा जो सदा शुद्ध है ये जो गंदी तलैया लेकिन इस गंदी तलैया से जुड़कर वो तो खोही गई है तलैया ही रह गई है वही प्रकाश रेखा तेरा जीवन गुरु और तेरी सच्ची आत्मा है दृष्टा और मुख चिंतक गुरु की तलाश आदमी करता है स्वभाव बाहर खोजता है क्योंकि हम खोजते ही बाहर है कुछ भी खोजना हो तो बाहर खोजते धन खोजना हो तो बाहर खोजते हैं धर्म खोजना हो तो बाहर खोजते गुरु भी खोजना हो तो बाहर खोजते खोज ही हमारी बाहर है आंखें ही हमारी बाहर दौड़ती हाथ हमारे बाहर फैलते पैर बाहर भागते भीतर का हमें कुछ पता नहीं है गुरु को भी हम बाहर खोजते कोई उपाय भी नहीं क्योंकि भीतर का भी कौन हमें कहे और गुरु भीतर है ये जीवन की जो किरण है यही तेरा जीवन यही तेरा गुरु क्योंकि तो इस किरण का तुझे तो पता चल जाए तो रास्ता मिल गया है इसी किरण के रास्ते पर तू चलता जा तो तू महासूरी तक पहुंच जाएगा इस किरण का स्मरण आ जाए तो हम सूरी के हो गए यह जीवन किरण ही तेरी गुरु तेरी सच्ची आत्मा लेकिन गुरु को हमें बाहर खोजना पड़ता है क्योंकि हम सभी कुछ बाहरी ही खोजते हैं जीवन की जटिलताओं में एक जटिलता यह भी है कि गुरु भीतर है और हमें बाहर खोजना पड़ता है। इसका क्या अर्थ हुआ इसका यह भी अर्थ हो सकता है तब फिर गुरु ना खोजा जाए तो फिर गुरु की कोई जरूरत नहीं एक मित्र ने सवाल पूछा है कि कृष्णमूर्ति कहते हैं गुरु की कोई जरूरत नहीं लेकिन अगर कृष्ण मूर्ति की यह बात मान ली तो कृष्णमूर्ति तुम्हारे तो कम से कम गुरु हो ही गए कहते हैं तुम नहीं कहते वो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 उसे गुरु की तलाश है वो चाहता है कि कोई उसे बता दे रास्ता जो उसे पता नहीं है और ये सच है गहरे अर्थों में कि गुरु भीतर है कोई दूसरा क्या रास्ता बताएगा उसी से रास्ता मिलेगा लेकिन आदमी क्या करे वो कहा जाए उसे खुद नहीं मिल रहा है ये साफ है खुद मिलता होता तो कभी का मिल गया होता आज ही एक व्यक्ति ने मुझे आके कहा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 मिलना होता मिल गया होता अब तुम करोगे क्या और तुम मेरे पास क्यों आए हो आदमी की उलझन बड़ी है वो आदमी मुझसे कहने लगे मैं इसलिए आया हूँ यही पूछने आपसे कि मेरा ये मानना ठीक तो है ना कि बिना गुरु के चल जाए अगर मैं गुरु न बनाऊ तो कोई अड़चन तो नहीं आएगी गुरु बनाना हो तो किसी से पूछ जाना पड़ता है न बनाना हो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 सिंहनी छलांग लगाती थी एक पहाड़ से गर्भ थी और छलांग लगाते में उसको बच्चा हुए और नीचे भेड़ों का एक झुंड गुजरता था बच्चा भेड़ों के झुंड में गिर गया फिर भेड़ों ने उसे बड़ा कर लिया और उस शेर बग बच्चे ने सदा यही जाना सिंह के बच्चे ने कि वो भेड़ है और कोई जानने का उपाय भी ना था क्योंकि जिनके पास हम होते हैं हम जानते हैं कि हम उन्हीं जैसे मण भेड़ थी दूध पिलाने वाली भेड़ थी संगी भेड़ थे। सिंह को पता भी कैसे चले कि मैं भेड़ नहीं हूं वो भेड़ों जैसी आवाज करना सीख गया भेड़ों जैसा भागता था थोड़ी बेचैनी तो उसे होती थी क्योंकि वो भेड़ों से बहुत बड़ा हो गया लेकिन तब यही समझा गया कि थोड़ी एबनॉर्मल असाधारण भेड़ है भी उसको भेड़ ही समझती थी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 असाधारण होने की वजह से उसे थोड़ी परेशानी भी होती थी वो अपने को दीनहीन भी समझता था आप भी अगर पांच फीट लंबे लोगों में दस फीट के हो जाएं तो आप कमर झुका के और डरे डरे चलेंगे तो क्योंकि आप बीमार हैं मैं जिस विश्वविद्यालय में था मेरे एक प्रोफेसर को बीमारी हो गई थी सारे लोग कहते थे बीमारी वो भी बेचारे कहते थे बीमारी हो गई वो नौ फीट होते जा रहे थे धीरे धीरे लंबे होते जा रहे थे बड़े परेशान रहते थे सो नहीं सकते थे चिंता इलाज मैं उनको पूछा तुम्हें तकलीफ क्या है बोले तकलीफ और कुछ नहीं है परेशानी कोई दिक्कत तुम्हें हो रही जिस, जिसका तुम इलाज करवा लो नहीं बस ये बड़ा होते जाने क्यूंकि जो देखता वो मुझे चौंक के देखता है पत्नी कहती ये क्या हो रहा है कहीं जाती हूँ तो लोग पूछते हैं क्या है ये तुम्हारे पति झुक के चलते थे बिल्कुल कि कितने नीचे हो जाए वैसी हालत तो उस सिंह की रही होगी बड़ा परेशान था बेचिन था और एक दिन और मुसीबत आ गई एक सिंह ने उस झुंड पर हमला कर दिया भेड़ों भागी और भेड़ों के बीच में ये सिंह भी घसर पसर भागा वो जो दूसरा सिंह था वो देख के चमत्कृत हो गया ऐसा रहस्य उसने कभी नहीं देखा था कि और क्या रहा एक सिंह और भेड़ों के बीच में भाग रहा है भेड़े उससे गसर पसर भाग रही है कोई उससे परेशान भी नहीं और यह क्यों भाग रहा है और भेड़े इसके साथ इतना तालमेल कैसे बनाए वो सिंह भेड़ों की मारने की बात तो भूल ही गया भूख की तो बात भूल गया वो भागा बामुश्किल सिंह को पकड़ पाया भेड़ होती तो पकड़ना आसान भी होता वो था तो सिंह तो भागता तो सिंह की तरह था बामुश्किल पकड़ पाया जवान था और ये बूढ़ा था सिंह पकड़ लिया तो मिमियाने लगा रोने लगा हाथ जोड़ने लगा कि क्षमा कर दो माफ कर दो अब कभी तुम्हारे रास्ते में न आऊंगा मुझे जाने दो तू तो तो पागल हो गया तू तो भेड़ नहीं है उसने कहा मैं भेड़ हूँ थोड़ी असाधारण थोड़ी ऊंचाई मेरी ज्यादा रंग रूप जैसा होना चाहिए वैसा नहीं पर हूं भेड़ वो सिंह से पकड़ के नदी के किनारे ले गया वो रोता चीखता तो मुझे जाने दो मेरे सब संगी पीछे गया। उसको हो घबरा अब मेरी मौत करीब है लेकिन वो उसको किसी तरह ले गया नदी के किनारे और कहा झांक के देख पागल नदी में अपने चेहरे को उस सीने भेड़ बने सीने बड़े डरते डरते पानी में झांक कर देखा क्षण भर में सब बदल गया क्षण भर में भेड़ की आवाज खो गई सिंह की गर्जना प्रकट हुई जैसे ये देखा अपना चेहरा नीचे गर्जना निकल गई जो कभी उसने जानी न थी कि उसके भीतर छिपी है सिंह की गर्जना एक क्षण में वो सिंह हो गया वो सिंह था सिर्फ भ्रांति टूट गई गुरु का इतना ही अर्थ है कि वो पकड़ के आपको किसी पानी में दिखा दे कि आप क्या हो या खुद पानी बन जाए और आपको दिखा दे कि आप क्या हो एक झलक आपको अपनी मिल जाए आपको अपना गुरु मिल गया सूत्र कहता है कि वो किरण वो प्रकाश की रेखा ही तेरा जीवन गुरु तेरी सच्ची आत्मा है दृष्टा और मुख चिंतक और तेरी निम्न आत्मा का शिकार आत्मा केवल भूल करने वाले शरीर में आहत होती है इन दोनों पर नियंत्रण और स्वामित्व कायम कर और तू निकट आते हुए संतुलन के द्वार के भीतर जाने में सुरक्षित है और तेरी निम्न आत्मा का शिकार आत्मा केवल भूल करने वाले शरीर में आहत होती है और तूने ने जितनी भूलें किए हैं और तूने जितने पाप किए हैं उन सब की छाया और प्रतिबिंब और चिन्ह तेरे शरीर में ही छूटते हैं तुझमें नहीं उनके पीड़ा का उनके फल का भोग भी तेरे शरीर में ही होता है तुझ में नहीं लेकिन तू अपने को शरीर के साथ एक मानता है इसलिए तू अकारण व्यर्थ ही पीड़ित होता है भेड़ के साथ जिसने अपने को एक माना है वो भेड़ की भांति पीड़ित होगा और ये पीड़ा काफी वास्तविक है इसलिए कहने से कुछ अर्थ नहीं है कि वो झूठ है वो जो सिंह भाग था भेड़ों के बीच में क्या उसका डर कुछ कम था क्या उसकी छाती कुछ कम घबरा रही होगी और अगर भागती जाता तो हार्ट अटैक उसको आता जैसा कि किसी भी बेड़ को आ सकता था यह सब वास्तविक है इतना कह देने से कि है, कुछ हल नहीं होता होगी लेकिन जब भ्रांति चलती है तब तो वास्तविक है और तब तो उसकी पीड़ा उतनी ही सच्ची है जितनी वास्तविक पीड़ा हो कौन सी पीड़ा हो रही होगी सिंह को वो सिंह है और बेड़ माने हुए इसलिए दुख पा रहा है वो दुख कहाँ छिपा है उसकी धारणा में उसके तादाद में आपने जितने पाप किए हैं जितनी भूलें की हैं जितनी बुराइयां की हैं वो सब आप में नहीं छिपी हैं, आपकी भ्रांति में छिपी हैं, और आपकी भ्रांति है कि मैं शरीर हूं सारी छाप शरीर पर पड़ती है और सारी छाप का फल शरीर को भोगना पड़ता है और शरीर के साथ मेरा तादात में इसलिए मैं भी भोगता हुआ प्रतीत होता हूं वो भी है लेकिन दुख तो पूरा है इससे कोई भेद नहीं पड़ता मनुस्वित कहते हैं कि उनके पास लोग आते हैं अगर उनसे कहा जाए कि तुम्हें मानसिक बीमारी तो पुराने दिनों में आज से सौ वर्ष पहले फ्रायत के पहले तो डॉक्टर कोई मन का डॉक्टर तो होता नहीं था शरीर के डॉक्टर थे शरीर का डॉक्टर इतनी कह देता था कि ये कोई बीमारी नहीं जांच कर लेता शरीर की और आप कहते कि मेरे तो सिर में दर्द होते ही चला जाता है और सिर में कोई दर्द ना हो वस्तुतः तो चिकित्सक इतने कह सकता था कि आपको है, आपको ख्याल है कि आपको है है ख्याल दर्द है दर्द है नहीं इसलिए कोई इलाज हो नहीं सकता आप भ्रांति छोड़ दो लेकिन भ्रांति को कैसे छोड़ दे और जिसको दर्द हो रहा है आपके कहने से भ्रांति है क्या भ्रांति हो जाती दर्द तो हो रहा और दर्द उतना ही है जितना कोई वास्तविक दर्द हो फ्रायड के बाद मनो ने यह बात कहनी बंद कर दी कि है। ये ख्याल में आया कि है ख्याल आया भी तो दर्द जब देती है तो उतना ही देती है जितना कोई सत्य इसलिए ये कहने से कोई हल नहीं है इस भ्रांति को मिटाने का उपाय करना जरूरी है क्या होगा उपाय जब तक हमारी ये तादात्म की भावदशा बनी है कि मैं शरीर हूं तब तक हम क्या करें कैसे खोजें कि यह भ्रांति है क्या उपाय करें कि हमें दिखाई पड़ने लगे दो तीन बातें उपयोगी हैं पहली नियंत्रण स्वामित्व कायम कर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 अपने को सताने की प्रक्रियाएं नहीं सिर्फ नियंत्रण करने की प्रक्रियाएं प्रक्रिया है। पेट में भूख लगी है और आपने कहा कि ठीक है भूख लगी है शरीर मुझे पता चल गया लेकिन आज मैंने भोजन न करने का निर्णय किया आप चुप हो जाए पुरानी आदत है शरीर इतने आसानी से चुप नहीं हो जाएगा और पहले कई दफा आपने चुप करना चाह है वो चुप नहीं हुआ उसने ज्यादा शोरगुल मचाया फिर आपने भोजन कर लिए तो वो जानता है कि थोड़ा शोरगुल मचाओ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 एक दो चार दिन रुक वो था, बिल्कुल रुक वो वो बिल्कुल सकते नहीं। तो उसने पकड़ लिया हाँ, तब जानता है कि थोड़ा और दबाने की जरूरत है और ये राजी होंगे और ये कई दफा हो चुका है और फिर भी बाप की ना समझिए कि फिर भी वो पहले ना कहता फिर तीन दफे में हारता है इससे उसकी सब प्रतिष्ठा भी जाती है इससे तो पहली दफे हाँ भर देना बेहतर फ्राइड ने कहा है कि सिर्फ उन्हीं बातों में ना करना बच्चों को जिनमें तुम ना कायम रख सको अन्यथा तुम बच्चों को नष्ट कर रहे हो अगर तुमको पहले से ही पता हो कि ना तुम कायम ना रख सकोगे और ये बच्चा जीत जाएगा और तुम सहा भरवा लेगा तो बेहतर है तुम पहली दफा हां भर देना उसमें तुम मालिक तो रहोगे और ऐसी बातों के लिए बच्चों को कहना जो तुम करवा सको जैसे एक बच्चा रो रहा है और आप उससे कहते हैं चुप हो जा अगर वो नहीं होगा तो आप क्या करेंगे और बच्चों को एक दफा पता चल गया कि तुम कहते हो चुप हो जाओ वो नहीं होता तो आप कुछ नहीं कर सकते उसको आपकी नपुंसकता पता चल गई फराग ने कहा है कि बच्चे को ऐसी बात मत कहना जो तुम न करवा सको बच्चे से कहना कमरे के बाहर निकल जाए अगर निकले तो उसको उठा के बाहर रखा जा सकता है दरवाजा बंद किया जा सकता है लेकिन उससे कहो कि मत रहो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 दूसरे तट को जाने वाले और साहसी यात्री प्रसन्न रहे कामदेव की काना पर काम मत कान मत दे और अनंत आकाश में जो लुभाने वाली शक्तियां हैं जो दुष्ट भाव वाली आत्माएं हैं जो द्वेषी लाहमयी हैं, उनसे दूर ही रहे पहली बात शरीर को मालिक से उतारें इसका मतलब ही नहीं कि शरीर के दुश्मन हो जाए और उसको नष्ट कर डालें इसका मतलब यह है कि उसे जहां वो होना चाहिए सेवक वहां उसे बिठा दें वो वहीं योग है और वहां उसकी बड़ी उपयोगिता है और एक बार आप उसके मालिक हो जाएं तो शरीर से आप वे काम ले सकते हैं जिनके बिना आत्मा की कोई यात्रा नहीं हो सकती शरीर फिर अद्भुत यंत्र है अभी तक जगत में मनुष्य के शरीर जैसा अद्भुत यंत्र कोई भी नहीं बहुत सूक्ष्म बहुत तो जीवन में अनंत द्वार खुल जाते हैं आप स्वयं एक छोटे मोटे विश्व हैं, लेकिन वो मालिक हो शरीर तो आप सिर्फ गुलाम है और हालत ऐसी है जैसे बैलगाड़ी आगे हो बैल पीछे बंधे कहीं कोई जाना नहीं होता आप बहुत तरफते है कि कहीं जाना जरूरी है यात्रा करनी जरूरी है मंजिल पहुंचना चाहिए समय नष्ट हो रहा है, पर काम आप ऐसा है कि काम किए समय नष्ट होगा ही बैल पीछे बंधे हैं गाड़ी आगे बंधी धक्का मुक्की में गाड़ी उल्टे टूटती है बैल परेशान होते हैं कहीं कोई यात्रा नहीं होती आत्मा पीछे बंधी है शरीर के तो यात्रा नहीं हो सकती आत्मा आगे होना चाहिए शरीर पीछे होना चाहिए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 एक तल तो रोजमर्रा काम के लिए बहुत छोटा सा है रोज जो आपके काम करने पड़ते हैं उठना बैठना चलना दफ्तर जाना उस सब के काम के लिए एक छोटा सा स्रोत आपके शरीर के ऊपर है ये जल्दी थक जाता है चुक जाता है क्योंकि इसकी पूंजी बहुत कम है समझे ऐसा है कि आप दिन भर के थके मांदे लौटे और आप कहते हैं कि बिल्कुल पड़ जाऊं या सो जाऊं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 तो शरीर की जो बुनियादी तरकीब है उसके विपरीत आपने एंटीडोट, विपरीत औषधि तैयार कर ली शरीर उदास करके आपको पराजित कर देता है प्रसन्न रहकर आप शरीर के मालिक हो सकते हैं सूत्र कहता है दूसरे तट को जाने वाले और साहसी यात्री प्रसन्न रहे बड़े मजे का सूत्र है और दूसरी ही पंक्ति में जो बात आती आप सोच भी नहीं सकेंगे कि बड़ी उल्टी ठीक इसके बाद कि ओ साहसी यात्री प्रसन्न रहे कामदेव की काना पर कान मत दे अक्सर तो ऐसा होता नहीं वो लोग प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं जो कामदेव की काना पर कान देते कामदेव से जो बचते हैं उनकी हालत देखें वो प्रसन्न नहीं दिखाई पड़ते जाए जैनी साधुओं को देखें तो मरने के पहले मर गए कोई प्रसन्नता नहीं इनको क्या रोग लग गया है ये कामदेड़ से लड़ रहे मनस्वित कहते हैं कि जिसकी कामवासना प्रकट होकर खुलकर बहती है वो प्रसन्न रहता है जिसकी काम वासना अवरुद्ध कुंठित हो जाती है वो प्रसन्न और उदास हो जाता है वे कहते हैं कि जवान आदमी प्रसन्न दिखाई पड़ता है क्योंकि उसकी कामवासना अभी उभार पर है बुरा आदमी उदास हो जाता है क्योंकि कामवासना वासना का ज्वार उतर गया बच्चे बहुत प्रसन्न मालूम होते हैं क्योंकि अभी कामवासना उनके रोए रोए में जग रही तैयार हो रही फैल रही अभी रोए रोए में शक्ति काम की दौड़ रही इसलिए वे इतने आनंदित है भाग रहे हैं दौड़ रहे हैं कूद रहे हैं आप उनको एक जगह बिठा नहीं सकते शक्ति नाच रही बच्चे प्रसन्न हैं, काम वासना का उठता हुआ ज्वार पहली झलके जवान प्रसन्न हैं नाचते गीत गाते बूढ़े उदास सारा खेल काम वासना का है और जो जो काम वासना से लड़ते हुए लोग हैं वो प्रसन्न नहीं देखे जाते ये सूत्र बड़ा अजीब है ये सूत्र कहता है ओ साहसी यात्री प्रसन्न रहे और साथ ही तत्काल कहता है कामदेव की कानाफुसी पर कान मत दे ध्यान रखना ये प्रसन्नता अगर आप में ना आ सके तो आपको कामदेव की कानाफुसी पर ध्यान देना ही पड़ेगा इस कारण तत्काल ये बात कही गई है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 और अगर आनंद बिना कामवासना के मिल जाए तो फिर कामवासना खींचेगी भी नहीं क्योंकि अब कोई जरूरत भी ना रही सिर्फ प्रसन्न चित्त व्यक्ति ही ब्रह्मचरी को उपलब्ध हो सकता है उदास चित्त व्यक्ति कभी उपलब्ध नहीं हो सकता क्योंकि उदासी इतना बोझ बन जाएगी कि वो करेगा क्या उसको हटाने के लिए फिर उदासी हटाने का जो नैसर्गिक उपाय है वह काम है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 आपको भी पता ना होगा कि कई बार आप भी ये काम करते हो लाहमयी हो जाते कोई आदमी आपसे आप आकर कहता है कि मैं ध्यान कर रहा हूं ऐसे ऐसे चरण है ध्यान के कि नाचता हूं कूनता हूं श्वास लेता हूं वो करता हूं आपको ध्यान का कोई भी पता नहीं आप कहते हैं क्या कर रहे हो पागल हो जाओ दिमाग खराब हो गया जैसे कि आपको पागल होने का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 और अगर वो आदमी आपसे राजी हो जाए तो आपका चित्त प्रसन्न होगा और राजी ना हो तो आप थोड़े उदास होंगे लोग बड़ी मेहनत करते हैं एक दूसरे को राजी करने के लिए कि यह मत करो और ये करो इतनी कोशिश वो खुद को भी नहीं करते राजी करने के लिए कि मैं ये करूं जितने वो दूसरों के लिए करते बड़ा सिर पचाते बड़े सेवा भावी दूसरों के काम में लगे रहते हैं।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 उस आवेश में फिर हम जो करते हैं वो हमारा किया हुआ नहीं शुभ विचार भी हमें पकड़ते हैं शुभ आत्माएं भी हमें सहारा देती हैं, अशुभ विचार भी पकड़ते हैं अशुभ आत्माएं भी बाधा डालती हैं। लेकिन जो अति प्रसन्न है इस नियम को समझ लेना वो सुरक्षित है जो उदास है वो असुरक्षित है उदासी के क्षण में उपद्रवी आत्माएं उपद्रवी विचार पकड़ लेते हैं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 जब आप आनंदित होते हैं तब आपके चारों तरफ आनंदित कुछ चेतनाएं नाच रही हैं, जो आपको दिखाई नहीं पड़ती आप अपने आसपास एक वर्तुल निर्मित कर रहे हैं ध्यान रहे साधक सदा प्रसन्न रहे न हो परिस्थिति प्रसन्न होने की तो भी कोई कारण खोज ले और प्रसन्न रहे प्रसन्नता को सूत्र बना ले द्रब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 तू तो वापस गिर सकता है और इस मध्य बिंदु पर दस हजार नाग पास हैं, दस हजार उलझने खड़ी होंगी दस हजार उपद्रव खड़े होंगे जितने उपद्रव तूने किए हैं अनंत अनंत जन्मों में सब तुझे पकड़ेंगे और वापस बुला लेना चाहेंगे जिन जिन-जिन का तूने साथ किया है जिन जिन नासमझियों का वो सब नासमझिया एक बार आखिरी कोशिश करेंगी कि लौट आओ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 और यदि तुझे अपने गंतव्य पर पहुंचना है तो अमृत सत्य के खोजी अपनी आत्मा का स्वामी बन उस एक शुद्ध प्रकाश पर अपनी दृष्टि को एकाग्र कर जो प्रकाश सभी प्रभावों से मुक्त है और अपनी स्वर्ण कुंजी का प्रयोग कर कठिन कर्म पूरा हो गया तेरा श्रम पूर्ण हुआ और वह विस्तृत पाताल जो तुझे निकलने को मुंह फैलाया था लगभग पाट दिया गया है अगर मध्य बिंदु पार हो गया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 तो फिर मन की मालकी ना हो सकेगी मन की मालकी ना हो सके तो फिर आत्मा की मालकित ना हो सकेगी शरीर का मैंने कहा कि उसको जीते फिर जिस दिन आपको लगे कि अब शरीर पर मालकी हो गई उस दिन से मन पर भी वही प्रयोग शुरू कर दे मन में एक विचार आए कि क्रोध करना है तो कह दें कि क्रोध नहीं करना है मन चुप हो जाए फिर अड़े रहे अपने वचन पर फिर मन कितनी भी कोशिश करे दूर खड़े रहें देखते रहे क्रोध न करे आज नहीं कल आप पाएंगे कि मन आपकी सुनने को राजी हो गया और जब आप कहेंगे कि नहीं करना है क्रोध तो क्रोध का भाव तत्क्षण विसर्जित हो जाएगा ये ऐसे ही घटता है जैसा मेरे हाथ ऊपर है और मैं कहूं मुझे नहीं रखना है ऊपर तो हाथ नीचे आ जाते यह हाथ मेरा है अगर ये हाथ मैं कहूं कि नीचे और ऊपर ही अटका रहे और मैं कितने कहूं कि नीचे और नीचे ना आए तो उसका मतलब हुआ कि हाथ मेरा नहीं है आप कहते हैं कि विचार आपके हैं कहना नहीं चाहिए कि आपके क्योंकि आप एक विचार को बाहर करना चाहें तो कर नहीं सकते आप कहेंगे ये विचार मेरे भीतर न आए आपके बस में नहीं आप कहें ना आए तो और ज्यादा आता है आप कहेंगे मत सताओ मुझे तो और सताता है आप कहते मैं क्रोध न करूंगा तो और क्रोध से भर जाते हैं विचार अभी मालिक है जो शरीर पर प्रयोग किया धीरे धीरे वही प्रयोग मन पर भी करने का है अगर आप साहसपूर्वक और प्रसन्न चित्तता से लगे रहे तो मन के भी मालिक हो जाएंगे और तीसरी बात है आत्मा की मालकी आत्मा की मालकीत के लिए तो ये सारे के सारे सूत्र हैं लेकिन इस संदर्भ में इस जगह आत्मा की मालकीत का मतलब इतना ही है कि आपके पूरे व्यक्तित्व की मालकीयत शरीर मन आत्मा ये तीनों आपका पूरा व्यक्तित्व है, समग्रता है इस समग्रता की मालकीयत इस समग्र का भी आपके ही आज्ञा से गति हो और ऐसी स्थिति आ जाती जब आपके ही आज्ञा से समग्र की गति होने लगती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 the question really the question is a zhen gong first it will be useful to understand what is zhen gong is only then this question can be dealt zhen has a special method for meditation they call it gong or koan korn is a puzzle but not like ordinary puzzles it is a puzzle which cannot be solved ordinary puzzles can be solved they are meant to be solved difficult but not impossible korn is an impossible puzzle you cannot solve it there is no way to solve it for example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 and whatsoever you say will be wrong unless you remain totally silent everything will be wrong this cone is to create in you a total silence where no answer is coming if answers are coming you will go on giving wrong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 and gautam buddha was just a stupid what he was struggling for for lives together he was struggling and struggling to find buddha nature to find the ultimate soul within him and even if a dog has it so buddha falls down even lower than a dog if you say no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 you must yarrow in but neither because you are a dog animal yak not a buddha if you say yes then you will not endeavor to attain because that which you already have got is futile to endeavor far if you say more no, then the possibility is closed both answers miss the point but if you go on thinking about it just by thinking about these two contradictory answers go on thinking about it stop all other thinking concentrate the whole consciousness on this point whether a dog has a buddha nature or not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 And the moment Bokuju was going to utter the word, he said he stopped. First, let me ask a question: whether a dog has Buddha nature or not? And you know what Bokuju did? It is better I should repeat it. He said, "Bho, bho." He became a dog. He didn't answer, and he answered. he said on both and dark and god both the lowest is the dark within me and the highest the god within me and don't get entangled in the duality tons in both and that was the meaning of his laughter the laughter transcends both No, can't pretend for the meditation.